अब एक बात और गर्ग गर्भसंता की बड़ी खास है। भगवान श्री कृष्ण के पिता है कौन तो? नंद है ऊपर नंद है कौन है एक दर्जा बताया जाए सबसे पहले जिन्हें कहा जाता है गोपाल गोपाल किसे कहते हैं जो गऊ का गौशाला में पालन करते हैं उन्हें कहते गोपाल नंद किसे कहते हैं नंद उन्हें कहते हैं जिनके पास नौ लाख गैया हों उन्हें कहते हैं नंद उपनंद किसको कहते हैं उपनंद उसे कहते हैं जिनके पास होती है पांच लाख गाय उन्हें कहते हैं उपनंद मतलब ग्रेट बताए जाएंगे इतनी प्रॉपर्टीज़ इसके पास होगी उसे ऐसा नाम दिया जाता है वृषि किसे कहते हैं वृषभानु उसे कहते हैं जो दस लाख गायों का मालिक हो इसलिए राजा रानी के जो पिता थी वृषभानु थे वो दस लाख गायों के मालिक थे पर नंदराज किसे कहते हैं भगवान के जो पिता है न उनका नाम नंदराज है जो एक करोड़ गायों के मालिक हो उसे नंदराज कहते हैं उन्हें नंदराज कहते हैं हरे राम हरे उन्हें नंदराज कहते हैं और ब्रज किसको कहते हैं ब्रज ब्रज उन्हें ब्रज उसे कहते हैं जहाँ एक करोड़ गायों का पालन होता हो उसे ब्रज कहते हैं इसलिए वो है ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की जय इसलिए आज आपको पता लगा कि नंदराज नंद राय नहीं है इनका नाम है नंदराज भाषा है नंदराज, नंदराज के एक करोड़ गायों के मालिक है इन्हें नंदराज कहा जाता है महाराज अब श्री वसुदेव जी ने टोकरे में छोरे को धरा और अब कारागर से बाहर मथुरा से गोकुल जा रहे हैं एक एक कर कर दरवाजे खुल रहे होंगे उस वक्त जो है वर्षा का पानी बरसने लगा अब वर्षा का पानी क्यों बरस रहा है वर्षा क्योंकि वर्षा का पानी कह रहा है प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं हम हमारे पास स्वागत करने के लिए कोई हीरे मोती तो है नहीं कोई फूल तो है ही नहीं हमारे पास क्या है वो पानी हम वही बरसाएंगे क्योंकि आपका रंज तो हमारे जैसा ही है शांता कारम्बुज चयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन सदृशम शुभानिगम सुभाव जिसे मेघा का पानी है नोक कलर होता है ऐसे भगवान का रंग स्वागत अरे जीने का तुम तो स्वागत कर रहे हो बाबा जी घबरा रहे हो तुम स्वागत करते रहो हम छाता बन जाते रहेंगे तो महाराज जी छाता बन गए महाराज अब जा रहे हैं आगे गए बाबा को परेशान बाबा इसलिए घबरा नहीं है यमुना जी को देकर इसलिए नहीं घबरा रहे मैं डूब जाऊंगा बाबा को चिंता ये सता रही है तो मेरा छोरा ना डूब जाए तो क्या करें तो बाबा बड़े अच्छा तो यमुना जी बड़ी है और यमुना जी थम गई तो यहाँ हमारे आचार्य बताते हैं दो से तीन वजह इसके बताते हैं कारण बताते हैं भगवान ने कहा ये यमुना जी मानने वाली वाली है ये तो प्रेम में बढ़ती जा रही है क्यों क्यूँकी तो यमुना जी होती वहा प्यार है राम बनकर गए तो खूब गंगा में पैर धुलवा रहे हैं मेरा समय इतनी ऊपर जा रहे मुझे चंद सम्प्रश नहीं करने ठीक है मैं खुद ही संप्रश करूँ बढ़ने लगे भगवान ने कहा ये तो प्रेम में बढ़ती जा रही है बाबा घबराते जाते छोरे को कुछ न हो जाए तो भगवान ने टोकरी ऐसी पग धरा बाहर ले भाई इतना छूला छूले यमुना जी ने संप्रष्ट किया और थम गयी दूसरा उदाहरण ये भी है यमुना जी तो अपने प्रियतम के लिए आई जैसे यमुना जी का जल दाढ़ी तक आया बाबा गया, थम गई क्यों थम गई बोले यमुना जी ने कहा मैं तो अपने स्वामी जी के दर्शन के चक्कर में आई और ये तो ससुर जी जैसे दाढ़ी तक पानी किया थम गई अरे ससुर जी घूमटा कर लेना चाहिए ससुर जी से थम गए, इस गई थम गए। बाबा छोरा को लेकर गए गोकुल में गोकुल में सबको योग माया ने सुला रखा है माँ यशोदा भी घराटे बजा कर सो रही माँ सुनंदा बगल में सो रही है जो इंतजार कर रही थी कब छोरा इतने में बगल में ही एक सुंदर कन्या बड़ी खूबसूरत तो बाबा ने कन्या को उठाया छोरा को सुलाया, कन्या को धरे टोकरे में लेकर आ गए मथुरा जैसे जैसे कन्या को लेकर आ रहे हैं तो दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। और जैसे ही उसे देव जी को दिया तो हथकनिया बेड़िया दोबारा से बंद कर इसका अर्थ ये है कि जब तक उस संस के कारागर के अंदर भगवान थे हैं, तो क्या मजा जो किसी बांध हथकरियां बेड़ियों में वो शक्ति नहीं थी जो बंद जाए दरवाजों में वो शक्ति नहीं थी बंद हो जाए और वो शक्ति नहीं नीति फेरेदार लेकिन जब माया को लेकर आए तो दरवाजे फिर से बंद हो गए ताले बंद गए बेड़ियां फिर से बंद हो गई क्यों क्यूँकि माया बंधन में बांधती है और भगवान हमें बंधन से मुक्त कर देते ये अंतर होता है जो बंधन से खोलने वाला है उसे वसुदेव जी मथुरा छोड़कर आ गए जो बांधने वाली उसको लेकर आ गए इसलिए बंधने हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे अच्छा भगवान भी रोए थे योग माया ने रोना शुरू कर दिया पेरेदार जाग गया जो पहरेदार जा गया है तो एक पहरेदार दोला दोला कंस के पास गया आधी रात के समय बोले महाराज आपका काल ने जन्म ले दिया कंस रात में गिरते गिरते पड़ते आया कहाँ आया देव की देव, देव के पीछे हो गए बोले भैया ये छोरा थोड़ी है ये तो आठवा मेरी छोरी है बोले देव की छह तो आठवा नंबर ही फिर काल तो काली होता जाएगा क्या छोरा हो या छोरी हो काल तो काली पटकने लगा वो कन्या हाथ से छूट गई, और आकाश कुमार में अस्त भूजा आठ हाथ वाला रूप धर्म कर जोर जोर से हंसने लगी बोलो योग माया की योग माया नगर है मूर्ख तू मुझे क्या पकड़ेगा बड़े बड़े लोग ना पकड़ सके क्या काल ने तो कई जन्म ले लिया और तो परेशान था कंस ने देव की वसुदेव जी के चरणों में नमस्कार किया बोला मेरी बहन अब तक तो मैं सोचता था ये इंसान झूठ मनुष्य झूठ बोलते है देवता भी झूठ बोलते हैं मेरे इन देवताओं ने क्या कहा मेरे देवताओं ने कहा तेरे आठवाच्चे होंगे छे को तो मैंने ठिकाने लगा दिया सातवा की जगह छोरी हो गई और ये भी चली गयी तेरे काल में कई जन्म ले इसलिए मेरी बहन तेरे बच्चों की मृत्यु ऐसी लिखी थी जो हो गई मुझे क्षमा कर देना क्योंकि देवता भी झूठ बोलते है तो देवी भागवत के अनुसार देवी भागवत के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत पर यह कन्या चली गई और इसी कन्या ने महेशा नाम के द्वितीय को मारा था महेश्वरी को मारा कंस घबरा गया और कंस ने तुरना व्रत अग् सूर पूतना आदि इन सब राक्षसों को कह दिया की जितने बच्चे जन्मे उनको मारना शुरू कर दिया अब यहाँ पर वेदनादिनने तो मारना शुरू कर दिया भगवान श्री कृष्ण जो है गोकुल में लेते भगवान बोले लो हम असंख्य ब्रह्मांड के नायक मालिक ये सारे खाने बजा कर सोरे हमारा कोई स्वागत ही नहीं है अब भगवान ने गोकुल में रोना आरंभ किया सुनंदा जाता जा जा। सुनंदा ने कहा अरे यशोदा भाभी उठ तेरे घर लल्ला को जन्म भय उठा दिया हरिवंश पुराण में प्रसन्न आता है एक वक्त जो है बाबा अपने बड़े भैया के घर पूजन में गए ब्राह्मणों ने कह दिया हे नंद बाबा हम तुझे आशीर्वाद देते तेरे या लल्ला को जन्म हुए बाबा बोले हम नब्बे साल का रहे और तुम हमारे घर में ला रहे हो छोकरे बोले बाबा मुख से बात निकल गई है तेरे घर में छोकरा तो होगा ही होगा इसलिए गोपाल संतान गोपाल मंत्र है ये हरिवंश काल में आता है संतान गोपाल मंत्रो ने क्या कर दिया ब्राह्मणों ने कहा था बाबा जब तक तो तेरे घर छोरो नहीं हो तो हम मंत्र की माला छटकाते ही रहे बाबा ने कह दिया होगा बोले अष्टमी थी रोहिणी नक्षत्र भागव मास बुधवार रात के 12 बजे तेरे यहाँ छोरे का जन्म हुआ बाबा उधर माला छटका आभार बोले नहीं नहीं नहीं वा है तो बाबा उधर गिल रहे भी हुआ अभी नहीं हुआ सुनंदा थोड़ी दौड़ी गई सुनंदा बाबा के पास गई अरे बाबा बोले का भय बोले भैया पहले मुझे इनाम दो तो बाबा ने सुंदर नवला कहा अरे बाबा को क्या कमिटी मारा है दे दिया बोले सुनंदा आभार बता का है बहन जी कहती है सुनंदा कहती है बोले बाबा तू है नब्बे साल को ढोकरो और तेरे घर आगे छोकरो हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे बाबा तो ऐसी छलांग मारे जिसे कोई सोलह साल का छोरा छलांग मारे इतनी ऊंची छलांग मार जब तक नाल छेदन ना हो केला संस्था जी नाल छेदन जब तक नहीं होता है तब तक हमें सूतक नहीं लगता कभी तो इतना वक्त नहीं देता दौर बदल गया उस वक्त क्या होता था कि जब बच्चे का जन्म होता तो उसकी नाल काटते नहीं इससे पहले जो बच्चे का बाप होता था वो नंदी मुख नाम के शराब को करता था जब वो शराब कर लेता था उसके बाद नाल शेतन संस्कार करते थे क्योंकि फिर वो सुतक लग जाता ब्राह्मण जो है वो बाबा से पूजन करवा बस नंदराज जी सालीग्राम पर पुष्प चढ़ाते बाबा पानी चढ़ाते ब्राह्मण लोग देख रहे हैं तो हो क्या है? बोले बाबा भगवान सालीग्राम जी को निवेदन दीजिए अब बाबा को याद आया कुछ है, चढ़ाते हैं ब्राह्मणों तो ने कहा हम तुम्हें देते हैं पुष्प चलाने को तुम चलाने लगता है जल हम तुम्हें बोलते है निवेदन चला तो तुम पुष्प चलाने को तेरह ध्यान किधर है हाँ तेरह ध्यान तेरे छोरा में है और अभी कर्म कांड में बहुत समय लगेगा इसलिए बाबा ऐसे कर तर, कि कर्मकांड की जिम्मेदारी हम समान लेते हैं तुम जाकर अपने छोरेगा मोह देख ले बाबा खुश हो गए महाराज खूब ब्राह्मणों को दान पुण्य कर दिया अब जब बाबा अपने छोरा को देखने के लिए जाने लगे तो कुछ पुआल बालों ने कह दिया बाबा छोरे का मोह देने कोई ऐसे थोड़ी जावे बोले कैसे जावे बोले बाबा सुंदर बगलबंद पहन मतलब सुंदर कुर्ता पहन तीतर लगा काजल लगा सुंदर माला पेन उसके बात करे छोरा का दर्शन करने जाए तिलक धारण करके अब बाबा ने सुंदर बगल पहन ली महाराज तीतर लगायो काजल लगायो गले में सुंदर माला पहनी सुंदर को तिलक लगाये ग्वाल बाल को पूछ लिया कैसे लग रहे बोले बाबा तुझे ऐसे लग रही सोलह साल को छोरू हो गए बाबा तो मस्त मारा अब बाबा आए अपने छोरे का मुंह क्या वो भक्त और भगवान का प्रेम वो मिलन क्या मिलन हुआ होगा भक्त और भगवान का वो तो श्री नंदराज और भगवान ही जान सकते हैं हम उस उस कोटि तक तो नहीं पहुँचे जो उस भाव को हैं उस उस कोटि के महात्मा भी इस भाव को नहीं कह सकते ये जहाँ भक्त भगवान का हो भाव तो ऐसे वसुदेव ऐसे श्री नंदराज राज महाराज जी भगवान को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि हम भी भाग्यहीन हैं हम भी भाग्यशाली हैं ऐसे परम भागवत का हमने नाम श्रवण कर लिया इसे हमारा कल्याण हो गया और ग्रंथ राज भागवत के द्वारा इस चरित्र का आनंद ले रहे हैं गुर ग्रंथ राज भागवत भगवान की जय अब तुम्हारा तो महाराज नंद जी के यहां सुंदर उत्सव बन आनंद भयो जय कन्हैया लाल ए गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की आदि गो गो दीना गोड़ा दीना और दीनो पाल की एक बाल ने को पूरा दीना ने को पाल की बाल ने को ए गालन कोमंग भयो जय कन्हया लाल की गोपुल में आनंद भयो जय कनैया लाल की फुलंद के लाल की बड़ा सुन्दर नंद उत्सव मनाया गया दूध दही की तो नदियाँ भे गई महाराज इतना सोना चांदी लुटाया गया मानो श्रीदेवी अरे लक्ष्मी जी अपने प्रभु के प्रकट किसी पर अपने आप को लुटा रही हो इतना आनंद मनाया गया इतना धन लुटाया गया क्योंकि ये तो नंद राज है एक याचक जब वहां गया तो कुछ सिल्वर पीतल के बर्तन कुछ लेकर जा रहा तू कहा लेकर आया बोले देख पीतल की थाली पीतल को गिलाी चांदी की चांदी को गिला उसने फेगा पीतल के बर्तन को बोले कहा मिल रहा है बोले पांच लंबर दोला दोला के दरवाजे से डोला के गया पांच नंबर दरवाजे पर चांदी को गिलास चांदी की थाली भी, और चांदी को हार भी वो लेकर रहा था दूसरा मिल गया का लेकर आया बोले देख चांदी की थाली चांदी को गिलास चांदी को हार दी अरे सोने की थाली सोने को गिलास और सोने को हार बोले ये कहा बोले तीन नंबर दरवाजे वहीं चांदी की हार को फटक दिया थाली को पटक दिया, को दिया और डोला दोड़ा चला गया तीन नंबर हीरे की हार हीरे की अंगूठी लेकर आया इस तरह से श्री लक्ष्मी जी अपने आप को प्रभु के अपने प्रकट स्थिति पर अपने आप को लुटा रही थी कोई भी महाराज कंगाल ना बचाया इतना श्री बाबा ने बताया बोले महीनों बीत गए उस समय मनाते मनाते किसी को भिनत भी ना लगी बोले ये क्या होगा महीने बीत गए किसी को पता भी नहीं लगा वो क्यों बोले सूर्यदेव खिसकते ही नहीं तो पता लगे न एक महीने के लिए रूके सूर्य देव अब वो खिसके तो कुछ हो जाए अच्छा तो सूर्यदेव जी इसलिए भावक क्यों हो रहे थे प्रभु के अवतार स्थिति पर बोले इसलिए भावक हो रहे थे सूर्यदेव जी बोले हमारे होने वाले जमाई राजा आ गए हैं क्यूँकि सूर्यदेव की कन्या होगी काली कालिंदी भगवान की आज पटी होने है इसलिए सूर्यदेव बोले जमाई राजा आगे होने वाले कौन जावे से? चंद्रमा ने बोले भाई खिसल मेरे मन में भगवान आये उसकी उठा खड़ा हो गया आगे पीछे हो मेरा भी कुछ आनंद हम भी लेंगे इस तरह से बड़ा सुंदर आनंद बनाया। गया बाबा को बाद में याद आया कि हमें कंस महाराज को कर दे रहे कंस महाराज जी वहाँ के राजा थे तो गाड़ियों पर दही दूध माखन घी ये सब लेकर गए कहा मथुरा लेकर गोकुल संस महाराज जी को किया नमस्कार किया वहाँ चल चलते वसुदेव जी बड़े चिंतित है क्यूँकी संस ने कहीं राक्षसों को आज्ञा दे दी है कि जितने छोरा जन्मे उनको मारो इसलिए वसुदेव जी क्यों चिंतित हैं अरे नंद बाबा तो यहाँ आ गए अरे मेरे छोरे का क्या होगा तो वहीं मथुरा में नंद बाबा और वसुदेव जी की भेंट हुई। नंद बाबा दुखी हैं। क्यों दुखी है, है कि वसुदेव जी के सब बच्चे मारे गए एक कन्या जन्मी वो भी आकाश मार्ग पर चले तो वो उनके दुख से दुखी पर वसुदेव जी सुखी हैं क्यों? कि मेरा छोरा इनके यहाँ सुरक्षित है इसे कहते हैं दशमता वैष्णव जनता ने कही है प्रीत कराई है एक भक्त कौन होता है जो अपने दुख से दुखी नहीं दूसरे के दुख से दुखी रहता है, अपने सुख से सुखी नहीं वो तो दूसरे के सुख से सुखी रहता है उसे कहते हैं वैष्णवता यहाँ पर देखें, बाबा सुखी है बाबा दुखी है कि वसुदेव जी के साथ कितना बड़ा दुख हुआ और वसुदेव जी सुखी है तो मेरा छोरा यहाँ सुरक्षित दोनों में भेद हुई नमस्कार वसुदेव जी ने नंदराजी से कहा कि मुझे ज्योतिष विद्या बहुत बढ़िया आती है इस समय तेरी माथी की लकेरे तेरे गिर कुछ ठीक नहीं तुम जल्दी से गोकुल चले जाओ क्योंकि तेरे छोरा के धन उत्पात होने वालों है, और तेरे गोकुल के उत्पाद होने वाले अब तो बाबा घबरा गए साथ हाँ में माला ली और माला सच्चाते हुए जा रहे हैं अच्छा मंत्र क्या चल रहा मेरे छोरा की रक्षा कर जो हे नारायण मेरे गोकुल की रक्षा कर जो बाबा माला सच्चाते हुए जा रहे गोकुल की ओर श्री सुखदेव जी कहते हैं मौसी पूतना जी आ गया उतना बाल घाटे नहीं विष्णु पुराण में लिखा है पांचवे अंश में ये पिताचनी थी खून सूझती थी पूछना आ गया कैसे आगे पूछना बोले जैसे लक्ष्मी जी सुंदर है ना, ऐसा सुंदर रूप धारण कर कर आई हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कुछ ऐसे जो है श्री लक्ष्मी जी खूबसूरत है सुंदरी है ऐसे ही पूतना ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया बड़ी खूबसूरत महाराज मानो श्री लक्ष्मी जी अपने प्रभु के दर्शन करने आई सारे गोप गोपिया जो थी वो यशोदा मैया को भाई देने जा रहे उतना जी भी चली गई पूतना जी ने कहा यशोदा बहन भदाई हो तेरे घर लल्ला को जन्म है ये शोधा सोच में पड़ेगी मेरी कौन सी बहन लगी होगी मेरी कचेरी कहीं ना कहीं बहन होगी बोले बधाई पूतना ने कहा कि मुझे तेरे छोरे का मुँह देखना है बोले आधार मैंने उसके पालने में से सुलाया देख ली थी जैसे ही पूतना गई भगवान की ओर भगवान ने कहा मोसी दिया भगवान ने आंखें बंद कर दी भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद करी और संतों की आंखें खुल गई और इस आंख बंद करने की लीला पर 108 से भी अधिक संतों ने टीका कर दिया तो कुछ टीकाओं का हमूसन करते हैं। एक संत कहते हैं पूतना को देखकर भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है मानो सूर्य चंद्रमा ने कहा कि प्रभु ये तो राश्चिनी। इस राश्चिनी को हम अपने लोक में जगह नहीं देंगे इसलिए दरवाजे दे बंद कर दिए सूर्य चंद्रमा ये नहीं आ सकते इसलिए आंद कर दी एक संत ने कहा भगवान ने इतनी आँख बंद करी भगवान ने कहा कर लो बाद हमको माखन मिश्री खाने आए कि वो विष पिलाने के लिए आई विष पीने का तो हमको अभ्यास नहीं है महादेव ने भगवान ने कहा तो आखे बंद करके बोले हे महादेव पहले तो आपने विष किया अभी फिर पीने के लिए आ जाइए तो आखे बंद कर भगवान ध्यान कर रहे महादेव आओ विष को तो तुम्ही पी कर चले जाओ इतनी आँखें बंद कर ली शिव जी को ध्यान एक संत कहते हैं भगवान ने क्यों आंखें बंद बंदी भगवान ने तो हमारी आंख में जादू है ये है कुछ और बनकर कुछ और आई मैं इसे इससे मिलाऊंगा ये राजनीति रूप में आ जाएगी मैं घबरा जाएगी आंखें मिलाएंगे राजनीतिक रूप में आएगी मैया घबराएगी इसलिए भगवान ने उसकी आंखें नहीं मिला एक संत कहते हैं की भगवान ने उसनी आंद कर दी सूचना को देख भगवान को कुछ भी कर लो आई को तो माँ का काम ही करना तो भगवान आखे बंद कर जगह डिसाइड करते है इसे भेजू कौन सी जगह पर यह है भगवान आहो पकी हम सनकाल काल कूटम जी गयापा दबी कमबा दयालु शरणम अहो बकी हम बक्का सुर की बैल पूतना ना तो नाम अच्छा ना तो काम अच्छा नाम पूतना बच्चों को मारना और काम कृष्ण को ही मारने के लिए आई वह प्यारे सारी बुराइयों को एक और छोड़ दिया जो गति यशोदा को दी देव जी को दी अपने भक्तों को दी वही गति भगवान ने पूछना को दे दी ऐसे तीन बंधु भगवान को छोड़कर हम सब कुछ करना गति में जाएं? ये है भगवान पर अभी भी भगवान की लोगों की खोज चल रही है भगवान है कौन ये भगवान और कौन से भगवान मार्केट नगवान तो भगवान आगे बंद कर क्या कर रहे हैं जगह चुन रहे हैं की कहाँ इन्हें भेजना चाहिए एक संत कहते भगवान ने इसलिए आखिर बंद कर ली भगवान ने कहा मैं कृष्ण हूँ एक मरतबा जिसने मुझे देख लिया मैं उसे मोहित कर देता हूँ इसलिए ये मुझसे मैं इससे नजर मिलाऊंगा इसका मुझसे प्रेम हो जाएगा पर होगा क्या ये मुझसे प्रेम करेगी मुझे नहीं मारेगी मुझे छोड़कर चली जाएगी दूसरे बालकों को मार देगी इसलिए मैं इसे प्रेम करूंगा ही नहीं आंखें मिलाऊंगा नहीं यहां से खिसकेगी नहीं और दूसरे बालकों को मारेगी नहीं अंत ने कहा भगवान ने इतनी आंखें बंद कर ली भगवान ने कहा पराई नारी से नजर नहीं मिलानी चाहिए त्रेता युग में जब दंडक कारने मन के अंदर जब रावण की बहन सूर्य पंखा आई सुर जी इधर है सीता जी इधर है सूर्य जी कहती है मेरी जवानी बीत गई, मुझे कोई खूबसूरत पुरुष मेरे मुकाबले का नहीं तुम मिले बहुत खूबसूरत हो तुम्हारे अंदर भी कुछ कमी है। भगवान बोले कर लो लोग उपनिषदों ने मेरी खूबसूरती की तारीफ के आगे फेल हो गए इसने मुझे बोले है तो सला लेकिन बड़ा दिलवाला जब आप कितनी तारीफ कर रही तो आप इधर देखकर बात करें ना सूर्य पंखा इधर है पत्नी जी इधर है इधर देखकर कर उससे बात कर रहे हैं हाँ हाँ मेरे चक्कर में क्यों पड़ी मेरी तो पत्नी मेरे संग जाओ मेरे भाई लक्ष्मण जी के पास चले जाओ तो भगवान ने कहा उस वक्त तो मेरी पत्नी थी उससे नजर मिलाकर इससे बात कर, कर ली अभी तो पत्नी है ही अभी तो हम सोचे थे कुछ छोरा भी जन्मे तो है तो भगवान बोले पत्नी तो है नहीं पराई नारी से आंख मिलाने की जरूरत ही नहीं है आंख बंद ही करके रखो तो अच्छा है एक सब्त ने कहा भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली भगवान ने कहा यह तो कड़वा कड़वा जहर तलहरी करी आई तो क्या करते है बच्चों को जो तो माताएं दवाई गिराती है कड़वी को उनकी आँखा देते है मम्म जल्दी लाओ मैं जल्दी पी अंदर लिहाजा संत तो संत होते हैं सभी गलत नहीं कहते हैं जिन संतों ने ये चरित्र का कहा टीका ऊँची कोटी की ऊंच कोटी की टीका है